रम काम का भव भय भया तम भवसुख दुराषात निखिल हृदि भान भुवनपिबाद दनुजनया सुचरितं सदात गोविंदम परम सुखकंदम भजते रे यसित काल मथारलम जीवन त्रिलोम बिलजा जगदनाथ विष्णुम स इलाशो गोबिंदमा दिपुरुषम तमहम भजामि नमः कमलना namam kamalama nine namam kamalapa da नमस्ते कमल क्षण यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वै वेद प्रणोति तस्म तग्व हादत्मु प्रकाश मुमुक्षुर्वै शरण प्रपद्ये वेद वेदांत वेद्य आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जिज्ञासु जीवात्माओ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 उसको समझाया है संतों ने कियित पुरा तथा शरीरिता कृतिम विभुर्विभक्तावयव पुमाति क्रमाद नारद इबोधि सा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 चेतन हा आनंद भी चेतन होता है हा संसार का नहीं संसार का तो जो आनंद है उसमें दो दोष हैं एक तो वो सत्य नहीं है नित्य नहीं है और एक वो चित नहीं है चेतन नहीं है जड़ है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 म हरे परे हरेर सुरा युराचिता भागवत दूसरे स्कंद के नौवें अध्याय का दसवा मंत्र श्लोक वो गो लोग छोड़ करके इस गंदे लोग का निर्माण करते हैं और कहते हैं हम आए हैं पिकनिक के लिए ये पिकनिक की जगह है आ, ठीक है भाई कह रहे हैं मान लो लेकिन शांडिल्य मुनि भक्ति के आचार्य हुए हैं एक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 दो प्रकार के ग्रंथ बने एक का नाम पूर्व मीमांसा ये जैमिनी ने बनाया और एक का नाम कर्म मीमांसा ये भरद्वाज ने बनाया ये दो बड़े बड़े ग्रंथ बने कर्म के ऊपर ऐसे ज्ञान पर भी दो ग्रंथ बने हैं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 साधन घई रना संग करो साधनों से भी भक्ति नहीं मिलती और हरिणा चास्व देती और भगवान भी है करते हैं और कुछ मांग ले तो छुट्टी मिले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 भगवान ने कहा मैं बता रहा हूं क्या क्या मांगने चाहिए तुमको क्या क्या चीजें हमारे पास है अणिमा दिक सिद्धि अणिमागम प्राकाम ईशिता बचिता ये तमाम आठ सिद्धियां और बारह सिद्धियां और है चार और हैं तमाम सिद्धियां होती हैं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 और तो कोई अब मार्ग है नहीं भक्ति से ही काम बनेगा तो फिर चलो बेदों में ये देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस् कथिता प्रकाश्यन्ते महात्म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 श्वेता तीसरे अध्याय का सत्रहवा मंत्र फिर कहता है वेद भावग्राह्य मनी डाख्यम भावा भाव शिवम श्वेता पांचवें अध्याय का चौदाहवा मंत्र फिर कहता है वेद तीसरे अध्याय का मंत्र ममरत मय्येवात्रिखोपनिषद तीसरे अध्याय का पचीसवा मंत्र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 बस मोटी मोटी बात समझते चलिए मुंडकोपनिषद कहता है उपासते पुरुषम ये झकामास्ते शुक्र में कदति तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का पहला मंत्र कामनाओं को छोड़कर उपासना करने से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी ऋग्वेद कहता है आद्यागमत जदि श्रवत सहसणी विरूति भी, भी। यजुर्वेद कहता है त्रम झजा महेश सुगंधिम पुष्टि उर्वा कम बंधना मृत्योर मुख्य यमामृता माठर श्रुति कहती है भक्ति रे बैनम नहीं भक्ति से ही भगवान मिलेंगे एव यो देवुतरावत उपाशा ते सनातन अथर्मेद कस् नूनम उपासना करें प्रथम सृता मना महे चारुदेवस्थ अग्ने वयम प्रथम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 अब उन वेदों का सार जहां पर है उसके द्वारा अच्छे तरह समझ लेंगे आप भागवत भागवत प्रारंभ हुई पहला स्कंद पहला अध्याय शौन का दिक परमहसों ने सूत जी महाराज से पूछा तेतन में सं पहले स्कंद के पहले अध्याय का नौवा श्लोक सूत जी महाराज आप सब शास्त्रों वेदों के ज्ञाता हैं है तो सौन भी वो विद्यार्थी नहीं है लेकिन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 ब्रूहीन श्रद्धा नाम ये नात्मा पहले स्कंद के पहले अध्याय का ग्यारहवा श्लोक आप जी उत्तर देते हैं ध्यान से सुनो सदसा परो धर्मो यति रथोक्ष आहाय प्रतिहता जजात्मा संप्रसिदती हा क्या भागवत ग्रंथ है <laughs> एक श्लोक में कितना रहस्य भर दिया सूत जी ने सवै पुंसा परो धर्म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 स्कंद के अठारहवें अध्याय का तैतालीस माह श्लोक धर्म के लिए लागू है ब्रह्मचारी जी तुम भी भगवान की भक्ति करो अपवित्र पवित्रोवा पवित्रो मंत्र बोलो कुंडली काक्ष का स्मरण करो गृहस्थी तुम भी भाणप्रस्थि तुम भी और सन्यासी तुमको तो ये करना ही है तो पर धर्म बता रहे हैं सूत जी महाराज क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया था एकांत श्रेय जो सदा के लिए स्थायी कल्याणकृत मार्ग हो वो बताइए इसलिए बता रहे हैं कि सभी पुंसा परो धर्म यथो तो भक्तिरथ हो क्षेत्र श्री कृष्ण में भक्ति हो पर धर्म है शौन का दिको ने सिर हिलाया फिर सूत जी ने कहा लेकिन अरे लेकिन लगा रहे हैं आप हित तु क्या प्रतिहता? भक्ति में दो शर्त हो एक तो आहि की, माने निष्काम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 यशोदे द्विशोही रूपन दे अरे जैसा रूप उसको मिला है पैदा होते समय अब उसमें, उसमें क्या दे क्या देंगी देवी जी बदल देंगी आख कान मुख ये क्या मांग रहे हो